स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रश्न हो सकता है कि क्या स्वामी विवेकानंद द्वारा निरूपित आदर्श शिक्षा असंभव है विशेषकर आज की परिस्थितियों में जब वर्तमान विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद कोरे आदर्शवादी सैद्धांतिक ही नहीं थे बल्कि अत्यंत व्यवहार कुशल एवं कार्यक्षम भी थे तथा अपने सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करना अच्छी तरह जानते थे उन्होंने रामकृष्ण संघ की स्थापना चरित्र निर्माण के मुख्य उद्देश्य से ही की थी बेलुरमठ के सन्यासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार कहा था सदा याद रखो इस संस्था का उद्देश्य मनुष्य निर्माण है स्वामी जी चाहते थे कि बेलूर मठ के समान अनेक केंद्र सारे भारत में छा जाए जहाँ मनुष्य निर्माण का कार्य हो यह आवश्यक नहीं कि यह कार्य केवल सन्यासी ही करें। आदर्शवादी उत्साही युवक भी इसी प्रकार के आश्रम या संघ आदि की स्थापना कर परस्पर सहयोग से अपने चरित्र गठन के कार्य में प्रवृत्त हों जहाँ तक प्रशासनिक विद्यालयीन स्तर पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली को कार्यरूप प्रदान करने का प्रश्न है यह कार्य कठिन प्रतीत होते हुए भी असंभव नहीं है सर्वप्रथम तो स्वामी विवेकानंद द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा की परिभाषा एवं उद्देश्यों को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र के शिक्षाविदों एवं संचालकों द्वारा स्वीकार करना होगा उसके बाद वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार तथा व्यक्ति एवं स्थान के अनुरूप उस लक्ष्य की प्राप्ति के उपायों को खोज निकालना होगा पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता को भी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता चरित्र गठन के साथ ही साथ शिक्षा को अर्थकारी भी होना चाहिए शिक्षा के इन विभिन्न पक्षों का समावेश करने का प्रयास विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं ने किया है रामकृष्ण मिशन के शिक्षा संस्थानों में आधुनिक शिक्षा के साथ स्वामी विवेकानंद प्रदर्शित मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा के समन्वय का सफल प्रयास हुआ है लेकिन शिक्षा में एक रूपता के लिए यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जब तक यह नहीं होता तब तक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से तथा समान रुचि वाले सहयोगियों के साथ संघबद्ध रूप से यह कार्य करना होगा विद्यालय कार्यकाल से खाली समय में वे चरित्र निर्माण के लिए अपने उपाय स्वयं अपना सकते हैं छुट्टियों में वे गांव अथवा गरीब बस्तियों में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं समझने एवं सुलझाने का प्रयत्न कर सकते हैं श्री रामकृष्ण का दृष्टांत अंग्रेजी शासनकाल में हम पर थोपी गई मात्र डिग्री दिलाने वाली तथा बाबू अथवा क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक भारत में चली आ रही है वर्तमान काल में व्यवसाय सिखाने वाली अथवा धंधे दिलाने वाली जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर बल दिया जा रहा है इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण की उक्ति स्मरणीय है जब उनके अग्रज श्री राम कुमार ने श्री रामकृष्ण को पढ़ाई लिखाई के प्रति उदासीन पाया तो एक दिन उनसे कहा कि विद्या अध्ययन बिना वे जीविका अर्जन नहीं कर पाएंगे इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा कि वे मात्र रोटी रोटी रोजी रोटी दिलाने वाली शिक्षा नहीं चाहते वे तो ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो जीवन के चरम लक्ष्य एवं स्वरूप का ज्ञान प्रदान करें अर्थकारी औपचारिक विद्यालय शिक्षा के अपेक्षा उपेक्षा के कारण श्री रामकृष्ण सारे जीवन प्रायः निरक्षर ही रहे लेकिन उन्होंने सत्य त्याग सेवा करुणा निस्वार्थ प्रेम भगवत भक्ति आदि अनेक गुणों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात किया था बड़े बड़े शास्त्रविद पंडित उनमें शास्त्रोक्त सत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति देख दंग रह जाते थे भारतीय वेदविद पंडित एवं पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आधुनिक विद्वान दोनों ही उनके चरणों में बैठकर एवं उनके उपदेश श्रवण कर अपने को धन्य समझते थे श्री रामकृष्ण कहते थे जतो दिन बाची ततो दिन सीखी अर्थात मैं जब तक जीवित हूँ तब तक सीखता हूँ वस्तुतः शिक्षा वह अथवा एक अवस्था विशेष पर ही समाप्त नहीं हो जाती न ही वह विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित रहती है एक सजग विद्यार्थी के लिए समग्र विश्व एक विद्यालय है जड़ एवं चेतन सभी वस्तुएं शिक्षक हैं जीवन में घट रही समस्त शुभाशुभ घटनाएं उसकी पुस्तकों के पन्ने हैं तथा समग्र जीवन ही शिक्षा काल है जहां वह निरंतर ज्ञान अर्जन करता है